वहां से चलते वक्त रास्ते में ही विक्रांत ने अपने अदृश्य शक्ति के दिए हुए डिटेक्टर टूल को एक्टिवेट कर दिया इसके साथ ही उसने इस टूल को 200 पॉइंट्स की मदद से अपग्रेड भी कर दिया अब उसके डिटेक्टर की कैपेसिटी लगभग दोगुनी हो चुकी थी अब वो इस टूल की मदद से 20 मीटर तक की चीजों के बजाय चालीस मीटर रेंज तक की चीजों को डिटेक्ट कर सकता था डिटेक्टर का रेंज बढ़ने के बाद विक्रांत को तुरंत ही वो चीज मिल गई जिसकी वो तलाश कर रहा था इस चीज के के मिलने बाद देख रहा था तब उसे एक बेहद अजीब सी चीज समझ में आई थी जब एवी को गोली लगी थी तब उस वक्त वो विक्रांत की कार का दरवाजा खोलकर उसमें बैठने आ रहा था लेकिन जैसे उसने कार का दरवाजा खोला तुरंत ही गोली के चलने की आवाज सुनाई पड़ी और फिर कार के डोर विंडो पर कून का फुहार तो हड़बड़ी में था इस वजह से उसने ये ध्यान नहीं दिया एवी की जान कैसे गई लेकिन अब ध्यान से उस वक्त की घटना का, का क्लिप देखते हुए विक्रांत को सारी चीजें क्लियर हो रही थी जब एवी को गोली लगी तो फिर उसके सीने से खून की फुहार निकलते हुए कार की खिड़की पर फैल गई थी लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि अगर एवी को पीछे की तरफ से स्नाइपर से मारा गया था तो फिर तो स्नाइपर की गोली को उसके शरीर को भेद कर पार कर जाना चाहिए था और अगर एवी की बॉडी को पार करके गोली निकलती तो फिर ये गोली विक्रांत की गाड़ी के भीतर कहीं आकर लगनी थी और शायद ऐसा भी हो सकता था की गोली एवी के शरीर को भेजते हुए उसके ठीक सामने बैठे विक्रांत के शरीर में भी घुस जाती लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब यह था कि एवी को गोली पीछे पीठ में नहीं लगी थी बल्कि उसके सीने में गोली मारी गई थी और ये गोली लगभग 45 डिग्री के एंगल से आकर उसके सीने में लगी थी मतलब गोली चलाने वाला शख्स 45 डिग्री के एंगल पर कहीं ऊंचाई पर बैठा हुआ था अब हैरत वाली बात यह थी कि जिस बिलबोर्ड के पास एवी से विक्रांत मिलने वाला था वहा आसपास तो कोई बिल्डिंग भी नहीं थी ऐसे में विक्रांत को समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर एवी पर गोली चलाई कैसे गई काफी देर तक सोच विचार करने के बाद विक्रांत को सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी समझ में आई वो ये थी कि शायद गोली चलाने वाला उड़ना जानता था उसने हवा में उड़ते हुए एवी के ऊपर गोली चलाई थी क्योंकि जिस एंगल से एवी को गोली लगी थी उस एंगल पर बिना हवा में उड़े गोली चलाना इम्पॉसिबल है भले ही इस वक्त विक्रांत के दिमाग में जो बात आ रही थी वो बेवकूफी पूर्ण बात थी लेकिन इस वक्त सिर्फ यही एक वाजिब कारण समझ में आ रहा था फिर विक्रांत को ये भी समझ में आ गया कि आखिर कैसे कतिल ने पहली गोली चलाने के बाद फिर से उसे पकड़ लिया था जब विक्रांत को ये एहसास हुआ कि किलर हवा में उड़ भी सकता है तब उसे अगले ही पल ये भी लगने लगा की शायद अभी भी कतिल उस पर नजर रखे हुए हो सकता है होटल से निकलने के बाद से लेकर अभी तक लगातार कतिल उसका पीछा कर रहा हो इस बात के दिमाग में आते ही विक्रांत ने अपना सिर उठाकर चारों तरफ देखना शुरू किया लेकिन फिर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो इतनी आसानी से कातिल को नहीं देख सकता है। अगर दुश्मन को उड़ना आता है तो फिर उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है और दूसरी चीज ये भी है कि कतिल के पास गन भी है अगर उसे कुछ भी गड़बड़ लगा तो फिर वो तुरंत ही विक्रांत और स्वाति के ऊपर गोली भी चला देगा इस वजह से विक्रांत जब स्वाति को लेकर वापस जंगल के भीतर जा रहा था वो खुद को बेहद शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था और वो स्वाति को लेकर भीतर जंगल की, की, की विक्रांत के दिमाग में एक और आइडिया सबसे पहली बात तो यह थी कि अभी तक इस किलर ने विक्रांत के ऊपर एक बार भी गोली नहीं चलाई है जबकि वो अगर चाहता तो फिर अब तक न जाने कितनी बार उसके ऊपर फायरिंग कर चुका होता इसका मतलब यह है कि कातिल अभी सिर्फ काफी समझने की कोशिश कर रहा है कि वो अभी नैना से रिलेटेड है या नहीं शायद वो विक्रांत का बैकग्राउंड जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में विक्रांत को इस बात पर पछतावा होने लगा कि उसने फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिसर मिस्टर आशुतोष को कॉल क्यों किया उसे आशुतोष के पास फोन नहीं करना चाहिए था क्योंकि हो सकता है कि उन लोगों को जब ये पता लगे कि विक्रांत इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर है तब वो और ज्यादा अटैकिंग मोड में आ जाए दूसरी बात विक्रांत को यह तो अच्छे से समझ आ रहा था कि किसी इंसान के लिए हवा में उड़ना नामुमकिन में में कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई हवा में उड़ने वाला ड्रोन वगैरह है जिससे गोली चलाई जा रही है यह कोई गन ड्रोन था लेकिन जब से विक्रांत होटल से बाहर निकला था तब से उसने अपने डिटेक्टर को एक्टिवेट कर रखा था ऐसे में अगर कोई ड्रोन विक्रांत के करीब आया होता तो उसे तुरंत ही पता चल गया होता लेकिन जब से विक्रांत भाग रहा था उसे ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं मिला था इस बात से विक्रांत को बड़ी हैरानी हो रही थी साधारणतया विक्रांत का अदृश्य डिटेक्टर बड़ी आसानी से आसपास की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ट्रैक कर लेता है इस बारे में थोड़ी देर तक सोचने के बाद विक्रांत को समझ में आया कि उसका अदृश्य डिटेक्टर इस ड्रोन को इसलिए नहीं पकड़ सका क्योंकि यह डिटेक्टर की रेंज से काफी दूरी पर था मतलब की ड्रोन बीस मीटर की रेंज से दूर था फिर जब विक्रांत स्वाति को साथ लेकर जंगल में घुसा था तब भी वो लगातार इस बारे में जांच कर रहा था उसने अदृश्य शक्ति के दिए हुए ब्राउजर टूल की मदद से इस ड्रोन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना शुरू किया उसने जैसे अदृश्य शक्ति के इस ब्राउजर में गन ड्रोन के बारे में सर्च करना शुरू किया तो तुरंत ही उसे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई तुरंत ही उसे पता लगा कि वाकई में दुनिया में ऐसे ड्रोन मौजूद है जो कि हवा में उड़ते हुए फायरिंग कर सकते है हालांकि विक्रांत को ज्यादा एडवांस वेपन के बारे में कुछ पता नहीं था लेकिन उसने अपने ट्रेनिंग पीरियड में कई बार पुलिस ऑफिसर्स के मुंह से इस तरह के एडवांस वेपन के बारे में सुना था लेकिन आज जब उसने अपने अदृश्य ब्राउजर की मदद से इस गन ड्रोन के बारे में जानने की कोशिश की तब उसे काफी चौकाने वाली इंफॉर्मेशन मिली विक्रांत को अदृश्य शक्ति की तरफ से जो ब्राउजर दिया गया था वो आम इंटरनेट के जरिए चलने वाले ब्राउजर से बिल्कुल अलग था इस ब्राउजर की मदद से विक्रांत को ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिल रही थी जो कि आम ब्राउजर में भी उपलब्ध नहीं होती है इस तरह के वेपन ड्रोन के बारे में विक्रांत को पता लगा कि अमेरिकन मिलिट्री ने ऐसे ड्रोन तैयार किए हैं जिसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सप्लोसिव मटेरियल को ले जाया जा सकता है ये ड्रोन इतने छोटे होते हैं कि, कि किसी की नजर में नहीं आते ऊपर से इनके उड़ने की ऊंचाई भी बहुत कम होती है जिस वजह से ये रडार की रेंज में भी नहीं आते इस तरह के एडवांस वेपन का इस्तेमाल अमेरिकन मिलिट्री फोर्स दुश्मनों को मारने के साथ ही उनके ठिकानों को भी खत्म करने के लिए करती है लेकिन हैरत वाली बात यह है की इस तरह के एडवांस वेपन अभी सिर्फ अमेरिका के पास है वहां पर भी अभी इसका ट्रायल ही चल रहा है ऐसे में भला न्यूजीलैंड के भीतर इस तरह के हथियार कैसे आये दूसरी बात अभी तक अमेरिका ने जो इस तरह का ड्रोन बनाया है वो सिर्फ एक्सप्लोसिव मेटीरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अभी तक अमेरिका ने भी ऐसा कोई वेपन नहीं बनाया है जिसमें गन ले जाने की भी टेक्नोलॉजी हो और अगर है भी तो अभी ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिकन मिलिट्री ट्रायल में चल रही है अभी तक इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल तो अमेरिकन मिलट्री ने भी नहीं किया है और ना ही इस तरह के गन ड्रोन का इतना प्रोडक्शन हुआ है कि इसे आम लोगों को दिया जा सके तो भला किसी और के पास इस तरह के वेपन कैसे पहुंच सकते हैं? विक्रांत ने ब्राउजर में टैप करते हुए इस गन ड्रोन के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश की तो फिर उसे पता लगा कि ये गन ड्रोन काफी एडवांस है जीपीएस सिस्टम लगे होने के साथ ही इसमें फेशियल रिकॉग्निशन जैसे एडवांस फीचर भी है जिसकी मदद से इसे काफी डिस्टेंस से कंट्रोल करते हुए किसी भी इंसान पर उसके चेहरे को पहचानते हुए अटैक किया जा सकता है हे भगवान विक्रांत काफी आश्चर्य में था उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी हो सकती उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो टेक्नोलॉजी अभी बिल्कुल नई आई है अभी तक जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिकन मिलिट्री ने भी ठीक ढंग से नहीं शुरू किया है वो यहाँ न्यूजीलैंड में कैसे आई और अगर न्यूजीलैंड के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है और अगर न्यूजीलैंड के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह के वेपन का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर साफ है कि उसकी पहुंच बहुत ज्यादा होगी वो कोई आम आदमी नहीं होगा थोड़ी देर तक इस बारे में सोचने के बाद विक्रांत को समझ में आया कि इस तरह के वेपन का इस्तेमाल किसी आदमी द्वारा नहीं किया जा सकता है बल्कि इस वेपन का इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री के लोगों या, या फिर किसी टेररिस्ट ग्रुप द्वारा किया जा रहा है